एक पहेली एक जवाब लॉरेंस थॉम्सन चित्र लिंडा विंचेस्टर बहुत समय पहले अजीजा नाम की एक राजकुमारी रहती थी जो संख्याओं से उतनी ही प्रेम करती थी जितनी वो पहेलियों से करती थी और इसलिए जब अजीजा की शादी का समय आया तो उसने अपने चाहने वालों को हल करने के लिए चतुर्संख्याओं की पहली तैयार की उस पहली का केवल एक ही उत्तर था और जो उसका सही उत्तर देता वही राजकुमारी से शादी करता बहुत समय पहले फारस में एक शक्तिशाली सुल्तान रहता था उसके कई बेटे थे लेकिन केवल एक बेटी थी अजीजा सुल्तान अपनी बुद्धिमान बेटी के सुखी जीवन की कामना करता था उसके लिए देश के बेहतरीन शिक्षकों को महल में लाया गया और अजीजा ने वो सब कुछ सीखा जो उसे जानना चाहिए था लेकिन उसका पसंदीदा विषय गणित की संख्याएं थी और उसका पसंदीदा खेल पहेलिया सुलझाना था अब अजीजा की शादी का समय आ गया था सुल्तान उसके लिए उपयुक्त पति की तलाश में लगा था देश में कौन वर उसके लिए योग्य हो योग्य होगा सुल्तान ने अपने सलाहकारों से पूछा एक सलाहकार ने कहा मेरा बड़ा बेटा बहुत सुंदर है महाराज मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत होशियार है दूसरे ने कहा सुल्तान को लगा जैसे उसके सलाहकार बस अपने ही बेटों की सिफारिश करने में लगे थे उसे सुल्तान को बहुत गुस्सा आया आपके सलाह के लिए धन्यवाद सुल्तान उन पर चिल्लाए और उसने अपने सभी सलाहकारों को निकाल दिया तब अजीजा सुल्तान के पास गई पिताजी उसने कहा कौन मुझसे शादी करेगा उसे चुनने का मेरे पास एक बेहतर तरीका है सुल्तान जानता था कि उसकी बेटी बुद्धिमान और सुंदर थी और सबसे बढ़कर वो उसे खुश रखना चाहता चाहता था। था। वो उसे खुश रखना चाहता था। तो मुझे अपनी योजना बताओ सुल्तान ने कहा मैं एक पहेली रचूंगी, अजीजा ने कहा पहेली का सिर्फ एक ही जवाब होगा जो कोई भी पहेली का उत्तर देगा मुझे उससे शादी करने में खुशी होगी एक पहेली सुल्तान ने पूछा हाँ अजीजा ने कहा यह रही वो पहली ऊपर रखने पर वो बड़ी चीजों का छोटा बड़ी चीजों को छोटा बनाता है पास रखने पर वो छोटी चीजों को बड़ा बनाता है गिनती के मामलों में वो हमेशा पहले आता है जहां दूसरे यह पहली तो मेरे लिए भी बहुत कठिन है मुझे लगता है पूरे देश में कोई भी आदमी उस पहली को नहीं सुलझा पाएगा क्या पता शायद कोई हो अजीजा ने कहा और हमें बस वैसा एक आदमी ही चाहिए अंत में सुल्तान ने अजीजा की बात मान ली अगले दिन अजीजा एक कारवा के साथ ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकली जो उस पहेली को सुलझा सके हर शहर कस्बे और गांव में सुल्तानों के दूतों ने पहेली की खबर पहले ही फैला दी थी एक पहेली एक जवाब कोई भी उसे आजमा सकता था दूध चिल्लाया जो भी उसका हाल बताएगा वही सुल्तान की बेटी का हाथ जीतेगा कारवा जहां जहां रुका वहां वहां युवा और बूढ़े लोगों ने पहली को सुलझाने की कोशिश की लेकिन किसी को भी सही जवाब नहीं मिला एक गांव में एक विद्वान अजीजा के सामने अपना उत्तर बताने दिया है वो एक खगोल शास्त्री था उसने सूर्य चंद्रमा और तारों की गति का अध्ययन किया था मेरी राय में पहली का उत्तर सूर्य है उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा क्योंकि पहली की छाया बात करती है जब सूर्य हमारे ऊपर होता है तो सबसे बड़ा आदमी भी बहुत छोटा लगता है क्योंकि उसकी भी सिर्फ एक छोटी सी छाया ही होती है इसलिए पहली का उत्तर सूर्य है सच में आपका जवाब बहुत सोचा समझा है अजीजा ने कहा लेकिन वो पहली का सही जवाब नहीं दूसरे नगर में एक सैनिक अजीजा के सामने अपना उत्तर लेकर आया पहली का उत्तर है तलवार वो चिल्लाया और उसने अपनी चमचमाती तलवार हवा में लहराई पहली का जवाब तलवार होना चाहिए पहली युद्ध की बात करती है और युद्ध में छोटा आदमी भी तब बड़ा हो जाता है जब उसके हाथ में तलवार होती है आपने काफी सटीक जवाब दिया है अजीजा ने कहा लेकिन वो पहली का सही जवाब नहीं है दूसरे शहर में अजीजा के सामने एक व्यापारी आया अदरणीय राजकुमारी उसने बहुत प्रेम से कहा आपके चतुर पहली को मैंने सुलझा लिया है पहली दुनिया के तरीकों की बात करती है इसलिए पहली का उत्तर पैसा है क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं सभी मामलों में पैसा सबसे पहले आता है फिर व्यापारी अजीजा को देखकर मुस्कुराया उसे यकीन था, कि उसने उसका जीत लिया था। आपका उत्तर तो मेरी पहली से भी अधिक चतुर है अजीजा ने कहा लेकिन आपका चतुर जवाब गलत है क्या मैं एक और पहली सुलझाने की कोशिश कर सकता हूं व्यापारी ने पूछा नहीं अजीजा ने कहा एक पहली एक जवाब अब अजीजा ने खुद को निराश महसूस किया शायद उसके पिता सही थे शायद देश में किसी को भी उस पहली का जवाब नहीं पता था फिर उसने कारवा को अपने पिता के महल में लौटने का आदेश दिया जैसे ही कारवा निकलने लगा तभी एक युवक आ गया है वो अहमद नाम का एक किसान था और उसे भी नंबर यानी संख्या बहुत पसंद थी क्या आप एक और जवाबी अहमद ने पूछा हाँ बस एक और अजीजा ने आ भरते हुए कहा आपकी पहली संख्याओं की बात करती है अहमद ने कहा और उसका जवाब नंबर एक है क्योंकि किसी भी भिन्न में बड़ी संख्या के ऊपर नंबर एक रखने पर वो उसे एक बड़ी संख्या बनाता है सौ बड़ा होता है लेकिन एक सौवा छोटा होता है हाँ यह ठीक है अजीजा ने कहा आगे जारी रखें और जब नंबर वन को किसी दूसरे नंबर वन के बगल में रखा जाता है अहमद ने कहा तो वो संख्या बढ़ जाती है नौ के बगल में रखने में उसे उन्नीस बनाता है या निन्यानवे अजीजा ने कहा वो मुस्कुराई या निन्यानवे अहमदाबाद ने अहमद ने कहा वो भी वापस मुस्कराया और जब हम गिनती करते हैं अहमद ने आगे कहा तो नंबर एक हमेशा सबसे पहले आता है वो एक दो तीन जितना ही आसान है हाँ अजीजा ने हंसते हुए कहा अहमद ने कहा और गुड़ा के दौरान नंबर एक दूसरे नंबर का वैसा ही रखता है जबकि अन्य संख्याएं उनका मान बढ़ाती हैं एक गुना दस दस होता है लेकिन दो गुना दस बीस होता है और तीन गुना दस तीस होता है और इसलिए अहमद ने कहा आपकी पहली का उत्तर नंबर एक है यह एक अद्भुत उत्तर है अजीज़ा ने कहा और यह जवाब एकदम सही है इस उत्तर से आपने मेरा हाथ जीत लिया है इस पहली के साथ आपने मेरा दिल जीत लिया है अहमद ने कहा फिर अजीज़ा और अहमद सुल्तान के महल में लौट आए जल्द उनकी शादी हो सुल्तान ने अहमद को शिक्षा के मामलों में अप, अपना मुख्य सलाहकार बनाया और सुल्तान ने अजीजा को संख्या के मामलों में अपना मुख्य सलाहकार बनाया अहमद ने अजीजा की पहली को कैसे सुलझाया अजीजा की पहली चार भागों में मिलकर बनी है और सही होने के लिए अजीजा के सभी चारों भागों के लिए एक ही उत्तर को काम करना चाहिए यहाँ पर अजीजा की पहली फिर से दी गई है ऊपर रखने पर वो बड़ी चीज़ों को छोटा बनाता है पास रखने पर वो छोटी चीज़ों को बड़ा बनाता है गिनती के मामलों में वो हमेशा पहले आता है जहाँ दूसरे बढ़ाते हैं वहीं वो सबको वैसा ही रखता है वो क्या है पहले तीन लोगों के उत्तर सही नहीं थे क्योंकि वे पहले के केवल एक भाग के लिए ही सही थे खगोलविद का उत्तर सूर्य पहली के पहले भाग के लिए सही था लेकिन बाकी तीनों भागों के लिए वो गलत था सैनिक का जवाब तलवार पहली के दूसरे भाग के लिए सही था और व्यापारी का उत्तर पैसा से पहली केवल के तीसरे भाग के लिए ही सही था लेकिन अहमद का जवाब नंबर एक पहली के चारों भागों के लिए सही था कैसे ऊपर रखने पर वो बड़ी चीज़ों को छोटा बनाता है सबसे पहले अहमद जानता था कि एक भिन्न में यदि संख्या एक को बड़ी संख्या से ऊपर रखा जाता है तो परिणामी भिन्न उस संख्या से छोटी होती है इसे आजमाए सौ के ऊपर एक रखने से एक बटा सौ बन जाता है हजार के ऊपर एक रखने से एक बटा हजार बन जाता है आदि पाँच रखने पर वो छोटी चीज़ों को बड़ा बनाता है दूसरा अहमद ने देखा कि जब संख्या एक को छोटी संख्या के आगे रखा जाता है तो बड़ी संख्या बड़ी हो जाती है इसलिए नौ के बगल में रखने से वो उन्नीस हो जाता है जो नौ से बड़ा होता है जैसा कि अजीजा ने बताया यह नियम तब भी काम करता है जब एक को संख्या के दूसरी तरफ रखा जाता था रखा जाता है इस स्थिति में इस स्थिति में नौ बन बनकर इक्यानबे हो जाता है एक अन्य उदाहरण ले सत्ताईस के दोनों और बारी बारी से एक रखें एक सौ सत्ताईस और दो सौ इकहत्तर दोनों ही संख्याएं सत्ताईस से बड़ी हैं गिनती के मामलों में वो हमेशा पहले आता है तीसरे अहमद ने माना कि गिनती के मामलों में यानी गिनती में नंबर एक हमेशा पहले आता है हम हमेशा एक से गिनना शुरू करते हैं क्या आपने देखा है कि पहली के पहले दो हिस्सों के लिए अन्य नंबर काम करेंगे लेकिन इस भाग के लिए केवल एक ही नंबर काम करेगा अहमद ने बिल्कुल सही देखा जहां दूसरे बढ़ाते हैं वही वो सबको वैसा ही रखता है चौथा अहमद ने देखा कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वो संख्या वही रहती है एक गुना दस अभी भी एक ही होगा एक गुना दस अभी भी दस ही होगा एक गुना नौ सौ निन्यानबे अभी भी नौ सौ निन्यानवे ही होगा लेकिन किसी अन्य संख्या से गुड़ा करने पर आपको एक पूरी तरह से अलग संख्या मिलेगी दो गुना दस होगी तीन गुना दस होगी चार गुना नौ होगी तो इस तरह जहाँ दूसरे बढ़ाते हैं वही वो सबको वैसा ही रखता है पहले के इस भाग में केवल एक ही सही उत्तर हो सकती है और संख्या चरागा करता रहा करता होगा उसके खेत से अनाज की कितनी पैदावार होगी या बाजार में कितना शुल्क देना होगा फारस में पहली बार कई गणिती अवधारणाओं को विकसित किया गया था जिसमें बीज गणित त्रिकोण मिति और लघु गणक शामिल थी आठ सौ साल पहले संख्या लिखने के लिए फारस प्रणाली जो मूल रूप से भारत से आई थी यूरोप में लोकप्रिय हुई जहां उस समय अजीब रोमन अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता था आज भी दुनिया भर में अरबी अंकों का ही प्रयोग किया जाता है समा